की लंबी छुट्टी पड़ने पर सोनू का मन समुद्री यात्रा पर निकलने का करता है और क्यों ना हो सोनू के चाचा जी कैप्टन अशोक मर्चेंट नेवी में कप्तान जो है लेकिन आपको पता है कि आज इनका जहाज किस ओर जा रहा है नहीं पता तो चलिए हम आपको बताते हैं आज इनका जहाज विशाखापट्टनम की ओर जा रहा है चाचा जी हुँ? अब हम कहां पहुचे हैं सुनू बेटा अभी हम मोसली पटन काकी नाडा के पास हैं पर हम तो विशाका पटनम जाने वाले थे हां हां हां बेटा लेकिन इससे पहले आंधर प्रदेश के दो और छोटे छोटे पतन हैं अच्छा याने मोसमी पटन और काकीनाडा अच्छा बेटा मूसमी पटन कृष्णा नदी के डेल्टा पर बना है अच्छा और दूसरा यानी काकीनाडा विशाखापट्टनम से आ, लगभग 150 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है ठीक है एक और बात दूसरे विश्व से पहले काकीनाडा एक विशाल और समृद्ध था ओह यहां से खनिज तेल और पेट्रोल आयात किया जाता था और हीस पेट बिलारी विजयवाडा जो आज करनाटक में हैं यहां की खदानों से लोह अयस्क विदेशों को भेजा जाता था अच्छा फिर बटा विश्व युद्ध के बाद इस पोर्ट के काम में कुछ गिरावट आई कुछ गिरावट आई मतलब बंध हो गया ने-ने-ने बंद नहीं हो गया अच्छा यहां से आयात निर्यात कम हो गया ओह ठीक है अच्छा सोनू बेटा हम हमारा जहाज ये देखो ये विशाखापट्टनम बंदरगाह पर पहुंच गया अरे वाह <laughs> ये भी आंध्र प्रदेश के तट पर है जानते हो तुम सुन अच्छा बेटा इसका निर्माण सन 1923 में आरंभ हुआ हम और पहले काफी मात्रा में मिट्टी गाद और रेत यहां से निकाली गई हम यहां जहाज खड़े करने के लिए कई शेड बनाए गए अच्छा फिर सन 1933 में पहली बार यह पतन जहाजों के लिए खोला गया और सन 1936 में इस पोर्ट का प्रबंधन केंद्रीय सरकार करने लगी हम्म और हां बेटा उसके बाद से तो विशाखापट्टनम बड़े-बड़े पत्तनों की श्रेणी में आ गया क्या बात है हां और आज यह आंध्र प्रदेश राज्य का सबसे बड़ा बंदरगाह है यह पूरे वर्ष खुला रहता है तब तो फिर यहां जहाज लगातार आते जाते रहते होंगे हां इसका महत्व तो और भी बढ़ गया बेटा जब यहां शिपयार्ड यानी समुद्री जहाजों को बनाने का कारखाना शुरू हुआ और तेल शोधक कारखाना भी यहां स्थापित हुआ अच्छा इसका मतलब विशाखापट्टनम बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह है है ना चाचा जी हां बेटा हम अच्छा तुम जानते हो ये इतना महत्वपूर्ण बंदरगाह क्यों है मैं बताता हूं यहां से जमशेदपुर राउरकेला जैसे औद्योगिक क्षेत्र बहुत निकट हैं अच्छा और भारत के अधिकतर इस्पात के कारखाने इसी क्षेत्र में स्थित हैं यानी झारखंड छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल राज्य के क्षेत्र में और यहां मैंगनीज लौह अयस्क और कोयले की बड़ी-बड़ी खाने हैं अच्छा और तो और चेन्नई कोलकाता रेलवे लाइन पर स्थित है यह बंदरगाह अच्छा इतना ही नहीं इस बंदरगाह को एक सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है हाँ? और इसी बंदरगाह से हमारी नौसेना भारत के पूर्वी तट की रखवाली करती है आ, चाचा जी आपने कहा कि है सुरक्षित है वो कैसे मैं बताता हूं वो इसलिए बेटा कि ये पतन तीन ओर से जमीन या तट से घिरा हुआ है अच्छा इसीलिए ये सुरक्षित है अरे चाचा जी ये कौन से जहाज खड़े हैं वो सामने वो बेटा वो जहाज तो हमारी नौसेना के हैं इतने बड़े जहाज हां इतने बड़े-बड़े जहाज बाप रे जानते हो इन जहाजों पर हवाई पट्टी भी होती है जिसे अंग्रेजी में एयर स्ट्रिप कहा जाता है इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान खड़े रहते हैं और उसी के ऊपर उतरते भी पानी के जहाज पर हवाई जहाज हम्म देखो वो देखो एक लड़ाकू विमान वो देखो वो देखो अरे वाह आ चाचा जी हाँ? ये आवाज किसकी है बेटा ये वो जगह है जहां समुद्री जहाज बनाए जाते हैं अच्छा इन्हें शिप बिल्डिंग यार्ड्स कहते हैं क्या कहते हैं शिप बिल्डिंग यार्ड्स हम्म पर चाचा जी विशाखापटनम में ही जहाज क्यों बनाए जाते हैं लगता है समुद्री जहाजों में तुम्हारी रुचि काफी बढ़ गई है हां आपके साथ जो हूं <laughs> <laughs> <laughs> अच्छा तो ठीक है बेटा अब तुम्हारे सवाल का उत्तर देता हूं वो ये कि जहाज यहीं क्यों बनते हैं हम्म तो भाई इसके कई कारण हैं देखो सुनो बेटा विशाखापट्टनम की पृष्ठभूमि में राउरकेला भिलाई और टाटा नगर जैसे बड़े-बड़े औद्योगिक बड़े केंद्र हैं यहां से लोहे और इस्पात की मोटी व बड़ी-बड़ी चादरें बड़ी-बड़ी मशीनें इंजन लकड़ी और जहाज निर्माण का सामान मिलता है और और क्या चाचा जी आरिस बंदरगाह क्षेत्र में काफी गहराई तक पानी मिलता है अच्छा जो जहाज निर्माण के लिए बहुत जरूरी है हम्म और दूसरे यहां पर कुशल श्रमिक भी मिलते हैं हम्म यह पतन दक्षिण पूर्व रेलवे द्वारा कोलकाता व चेन्नई से जुड़ा है अच्छा जहाज निर्माण से संबंधित मशीनें आसानी से मंगाई जा सकती हैं और वहां क्या हो रहा है वो वहां हां <laughs> वहां जहाज की मरम्मत हो रही है अच्छा अभी सोनू और कैप्टन अशोक बात कर ही रहे थे कि कैप्टन अशोक को सूचना मिली कि समुद्री तूफान आने वाला है बादल गरज रहे थे समुद्र का पानी उमड़ रहा था चलो सुन बेटा जल्दी चलो मौसम विभाग ने अभी-अभी सूचना दी है कि तूफान आने वाला है जल्ण। अच्छा जल्दी चलो जल्दी चलो तूफान कैसा तूफान हमारा जहाज जहां खड़ा है यहां अक्सर समुद्री तूफान आते हैं अच्छा चक्रवाती तूफान ओ यानी उड़ीसा आंध्र प्रदेश के समुद्री तट पर ऐसे तूफान अक्सर आया करते हैं बेटा क्या ये हमेशा आते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है साल के कुछ महीनों में ये चक्रवाती तूफान अक्सर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर के महीनों में पूर्वी तट पर अधिक आते हैं और इन चक्रवाती तूफानों से क्या होता है बहुत हानि होती है जान की भी और माल की भी कभी-कभी तो अनेक भवन टूट भी जाते हैं नावें इधर-उधर बह जाती हैं यह तूफान बहुत भयंकर होता है अरे चक्रवाती तूफान कुछ साल पहले उड़ीसा के तटीय भागों में आया था हां वो इस सदी का बहुत ही भयानक तूफान था जानमाल की बहुत हानि हुई थी बहुत क्षति हुई थी सब कुछ तहस नहस हो गया था बेटा पहले तो बहुत मछुआरों की जानें जाती थी ऐसे तूफानों में पर अब मौसम की पूर्व सूचना के कारण मछुआरों को चेतावनी मिल जाती है कि वो समुद्र में ना जाएं इसलिए अब जान माल की रक्षा हो जाती है चाचा जी मुझे बहुत डर लग रहा है अच्छा तुम आओ मेरे पास आओ आओ आओ, आओ। मैं going के चालकों को कुछ निर्देश देने जा रहा bit of a little bit of a little bit of a little bit. Ah ha. You too. Oh, no problem at all. Come on. Ah ha. Gentlemen, I've been, been 45 minutes. So it is advised to all of you to leave your belongings in the coast and also make sure that we de-chain all the ships and keep them safe in the dock. And it We uh, that the uh, sea level would rise by at least uh, 4 to 5 minutes, being on high alert and make sure that we stay together. That's it. Thank you very much. Tufan came, but it was very small. टल गया सब कुछ सामान्य होने पर सोनू अपने सवालों के साथ फिर अपने चाचा जी के पास आ गया और उनसे पूछा अच्छा चाचा जी यह बताइए कि इस बंदरगाह से किन-किन वस्तुओं का व्यापार होता है सोनू बेटा यहां से ज्यादातर कोयला लोहा साइकिलें कपड़े और तंबाकू का व्यापार होता है अच्छा और खास तौर पर पूर्वी एशिया के देशों को यहां से सामान भेजा जाता है अरे यह आवाज कैसी है यह तो रॉकेट की लग रही है हम्म <laughs> सुनो बेटा यहां से कुछ दूरी पर एक टापू है अच्छा जिसका नाम है श्रीहरिकोटा क्या नाम है श्री हरि कोटा हां भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम यहीं से संचालित होता है अच्छा हमारी जितनी भी मिसाइलें और सैटेलाइट परीक्षण के लिए छोड़े जाते हैं ना वो सब के सब श्री हरि कोटा से ही छोड़े जाते हैं अच्छा तो चाचा जी मुझे भी ले जाएंगे ना रॉकेट में हुँ? मैं भी चलूंगा <laughs> रॉकेट में जाओगे तुम <laughs> अरे अभी तो फिलहाल मेरे साथ समुद्री यात्रा पूरी कर लो ओहो चाचा जी <laughs> <laughs> पर अगर हिम्मत से काम लोगे तो एक दिन तुम रॉकेट में बैठ के भी जा सकते हो <laughs> हिम्मत नहीं हारना कभी <laughs> <laughs> <laughs>